भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार कर्मवाद अच्छे कर्म करने से पुण्य होता है और कालांतर में उससे सुख की प्राप्ति होती है तथा अनुचित कर्म करने से पाप और दुख मिलता है इस जन्म के पूर्व तथा पश्चात भी जीव का अस्तित्व रहता है और जीवन काल में पूर्व पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के फलों को भोगने के लिए बराबर इस संसार में जीव का आना होता है मरने पर जीव देवयान तथा पितृयान मार्ग से दूसरे लोकों में जाता है इत्यादि सिद्धांतों के मूल में कर्म की गति है वैदिक काल के सभी लोग थोड़ा बहुत कर्म की गति को जानते थे अन्यथा उपरयुक्त सिद्धांतों को वे नहीं स्वीकार कर सकते थे दार्शनिक विचार में कर्म की गति की बड़ी महिमा है वास्तव में संसार की सभी घटनाएं जीवों की सभी चेष्टाएं, यहाँ तक कि स्वयं यह जगत कर्म की ही गति का फल है देवता लोग भी कर्म के बंधनों से परे नहीं हैं। अवतार लेने पर भगवान भी कर्म के गति चक्र में घूमने लगते हैं कर्म की गति बड़ी विचित्र है इसके आदि अंत को जानना सरल नहीं है सत्य ही कहा गया है गहना कर्मणो गति ही कुछ लोगों की धारणा है कि वैदिक संहिता ग्रंथों में कर्मवाद का उल्लेख नहीं है हो सकता है कि कर्मवाद कर्मगति आदि शब्द वेद में न हो परंतु संहिताओं में कर्मवाद का उल्लेख ही नहीं है यह धारणा सर्वथा निर्मूल है इसलिए कर्मवाद के संबंध में ऋग्वेद संहिता में जो मंत्र है उनका यहाँ संकेत करना आवश्यक है शुभस्पति ही अच्छे कर्मों के रक्षक धीरस्पति ही अच्छे कर्मों के रक्षक विचर्षणि तथा विश्वचर्षण शुभ और अशुभ कर्मों की दृष्टा विश्वस् धर्ता, सभी कर्मों के आधार आदि पदों का देवता लोगों के विशेषण में वेद में प्रयोग हुआ है यज्ञादि कर्मों का वेदों में विशेष या यजुर्वेद में अनेक प्रकार के विधान हैं इन यज्ञों के करने से यज्ञ करने वाले को उसी समय फल मिलता था या मरने के बाद स्वर्ग आदि साधक यज्ञों की समाप्ति होते ही उनका फल नहीं मिलता था किंतु मरने के बाद ही यजमान दूसरा शरीर धारण कर जन्म में किए गए कर्मों का भोग करता था कई मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि शुभ कर्मों के करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है जीव अनेक बार इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न होता है और मरण को प्राप्त करता है वामदेव ने पूर्व के अपने अनेक जन्मों का वर्णन किया है पूर्व जन्म के दुष्ट कर्मों के कारण लोग पाप कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं इत्यादि वेदों के मंत्रों में स्पष्ट है इन सभी प्रसंगों से यह स्पष्ट है कि कर्म का फल होता है और एक जन्म में जो कर्म किया जाता है उसका फल दूसरे जन्म में अवश्य मिलता है तथा साधारणतया कर्म करने वाले जीव को ही अपने किए हुए उस कर्म के फल का भोग करना पड़ता है उसी से आत्मा नित्य और व्यापक है यह भी प्रमाणित हो जाता है पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाए, इसलिए मनुष्य देवताओं से प्रार्थना करता है संचित तथा प्रारब्ध कर्मों का भी वर्णन मंत्रों में है देवयान तथा पितृयान मार्ग का वर्णन और किसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाले लोग देवयान के द्वारा ब्रह्मलोक को तथा साधारण कर्म करने वाले चंद्रलोक को पित्रयान मार्ग से जाते हैं इन सभी का वर्णन मंत्रों में है जीव पूर्व जन्म के नीच कर्मों के भोग के लिए किस प्रकार वृक्ष आदि स्थावत शरीर में प्रवेश करता है यह भी ऋग्वेद में हमें मिलता है माँ वो भुजे मान्य जात मेनो माँ जा मनो अन्य भुजेमा आदि मंत्रों से यह भी मालूम होता है कि एक जीव दूसरे जीव के द्वारा किए गए कर्मों का भोग किस प्रकार कर सकता है जिससे बचने के लिए उक्त मंत्रों में साधक ने प्रार्थना की है सत्य संकल्प से आजकल भी इस प्रकार कर्म करता अपने कर्म के भोग्य फल को दूसरे किसी को देता है और पाने वाला उस फल का भोग करता है इन उपर्युक्त प्रकरणों से यह स्पष्ट है कि कर्मवाद के प्रत्येक स्वरूप के साधक लोग वैदिक काल में पूर्ण रूप से परिचित थे यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि साधारण रूप से जो जीव कर्म करता है वही जीव उस कर्म के फल का भोग भी करता है किंतु विशेष शक्ति के प्रभाव से एक जीव के कर्म फल को दूसरा भी भोग कर सकता है इत्यादि बातों से हमें यह कहने में उत्साह होता है कि वैदिक संहिताओं में कर्म गति के सभी पहलुओं को लोग जानते थे इन सभी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन के भिन्न भिन्न अंगों का साधारण तथा कहीं कहीं विशेष रूप में भी वर्णन हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ में स्पष्ट रूप में मिलता है संगीता के मंत्रों को हम लोग अपौरुषीय तथा अनादि कहते हैं और इन मंत्रों में दार्शनिक विचार पूर्ण रूप में मिलते हैं अतय यह कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन के विचार भी अनादिकाल से हैं हाँ इतना अवश्य है कि वेद में कोई भी विचार वर्गीकृत नहीं है इसकी आवश्यकता ही उस समय नहीं थी भारतीयों का जीवन ही तो दार्शनिक है दोनों का उद्देश्य एक है और चरम लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी एक ही है भारतीय जीवन स्रोत में अन्य किसी धारा का मिलन नहीं था किसी के साथ विरोध नहीं था अतः शांत रूप में भारतीय दर्शन विचारधारा या भारतीय जीवन स्रोत सभी परम तत्व की प्राप्ति के लिए अभिछिन्न रूप से अनादिकाल से बहती चली जाती है यह सभी बातें हमें वेद के मंत्रों में मिलती हैं।